आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 मधुन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप जानते हैं कल हमने जो एपिसोड सुना था उसमें किशोर पारी किशोर जी मंच संभाल रहे थे आज के एपिसोड में भी किशोर पारी किशोर जी मंच संभाल रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने जनरल कविताओं को सुना था लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बेटियों पर बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं सुनेंगे और ख़ास इन बेटियों पर कविता सुनाने के लिए हमारे साथ ख्यातिनामा प्राप्त कवियत्री शकुंतला जी उदयपुर से आई हुई हैं तो ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे और शुरुआत उन्हीं की कविताओं से करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा और आशा करता हूं कि आप आनंद उठाएंगे और अच्छा लगे तो जरूर एक काम करिएगा हमें मैसेज जरूर कीजिएगा इस नंबर पर जी हाँ। और मैं गारंटी के साथ आज के इस एपिसोड के लिए कहना चाहूंगा जब आप शुरुआत में शकुंतला जी को सुनेंगे तो आपकी खामोशी बनी रहेगी तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम शकुंतला जी के साथ साथ योगेश्वर जी और दिनेश जी को भी सुनेंगे तो चलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपको सीधे ले चलता हूँ कवि सम्मेलन में आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, रहो। तो मस्कर युग परिवर्तन की बात है कल्याण सिंह जी ने खतों की बात की निश्चित रूप से खत बीते जमाने की बात लेकिन बहुत ही एक दिल को छूता हुआ जब डाक डाकिया डाक लाता था तो निश्चित रूप से हृदय के रोम रोम जिसका इंतजार है उसका पत्र आने वाला है तो निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत डाकिया का सर, सर्वाधिक स्वागत होता था एक बार जोरदार तालियां पूरे माहौल, माहौल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी पूरी दुनिया में नारी सशक्तिकरण का सर्वाधिक बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारा सारा जो साम्राज्य है यहाँ का हमारी बहनों के हाथ में है और भाई लोग सब उनको सहयोग करते हैं एक बार जोरदार तालिया इन बहनों के लिए और इन भाइयों के लिए और जब भाई और बहनों की बात होती है बेटी की बात होती है तो मुझे दो पंक्तियां देख दोहा याद आता है हमारे वरिष्ठ मित्र का कि खुशबू है यह बाग की बेटिया खुशबू है यह बाघ की रंगों की पहचान और जिस घर में बेटिया नहीं समझो रेगिस्तान समझो रेगिस्तान बेटियों का हमारे घर में बहुत महत्व है आइए मंच पर हमारे बीच में दो माँ सरस्वती की पुत्रियाँ हैं शकुंतला सरूपरिया देश की बहुत एक श्रेष्ठ मौलिक कवित्री के रूप में बहुत जानी जाती है उत्तर से दक्षिण तक कई जगह इन्होंने काव्य यात्राओं के माध्यम से एक इनका पहचान गीत बेटियों को लेकर इन्होंने बहुत संजीदा गीत जो मेरे भी पूरे दिल को छूता हुआ गीत है मैं आपकी घनघोर जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं जिलों की नगरी उदयपुर से पधारी हुई शकुंतला सरुपरिया जी को शुभ संध्या आप जो बैठे हैं इस महफ़िल में हम इस पहर को खुशियों का पहर कहते हैं और है ये तकदीर कि आपने अपना समझा हम इसे सदियों की दुआओं का असर कहते हैं आज बहुत ही खूबसूरत माहौल है इस माहौल पर एक मुक्त कहते हुए बात को आगे बढ़ाती हूँ न धन मागती हूँ न दौलत की चाहत नज़र चाहती हूँ करम चाहती हूँ ये मंजर ये रौनक ये रंगी नज़ारे ये झिलमिल ये खुशबू महकती बहारे मैं महफिल की लंबी उम्र मांगती हूँ न धन मांगती हूँ सुख मांगती हूँ न खुशियों की चाहत वो पर मांगती हूँ वो रंग मांगती हूँ जमी आसमा को मोहब्बत से रंग दूँ मैं सारे चमन को मोहब्बत का ढंग दूँ मोहब्बत में डूबे शहर मांगती हूँ न धन मांगती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आइए बेटियों के लिए मैं बात कहती हूँ जब मैं कहती हूँ कि तुम्हारी हालत को देख बहनों मेरी दो आंखें ये बह रही हैं मरु तुम्हारी ही फिक्र में पर ये रूह जीने को कह रही है ये रूह जीने को कह रही है मुख से बात करती हूँ बेटियाँ किसने कहा कम नसीब होती हैं जहा बेटी न हो वो दहरी गरीब होती है कोख में बेटियों को छांट छांट मत मारो गम तन में बेटी करीब होती है गम तन में बेटी करीब होती है एक और औरत के हवाले से मुक्त हमने तो सैकड़ों ही रोटियां खिला डाली ममता की भर भर के घोटियां पिला डाली हमको सेवा मत का सिला है समा इस जमाने ने कितनी बेटियां मिटा डाली इस जमाने ने कितनी बेटियां मिटा डाली और तब मैं कहती हूँ उसका एक हल है कि बेटियां ना मारी जाएं, बेटियों के जन्मदिन पे बधाई दी जाए बी के राम भाई मेरी नज़रों के सामने बैठे हैं मैं उनको वंदन करती हूँ उनसे मुलाकात का बहुत इरादा था लेकिन आप पधारे बहुत अच्छा लगा ये इस रचना में मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियों का जन्मदिन मनाना शुरू करें और बेटियों के साथ में हम जब जितनी बड़ी हो जाए औरत उसके बाद भी उसका जन्मदिन अगर हम मनाते रहें तो बहुत हद तक दोयम दर्जे की स्थिति खत्म हो सकती है उसकी कुछ बंद मैं सुनाना चाहूँगी लंबी नर्ज में अब बेटियों के जन्म पर बधाई दीजिए बधाई दीजिए अजीब बधाई लीजिए खुशियों में ढोल थाल संग बजा भी दीजिए कहती हूँ बात दिल से वो लगा ही लीजिए अब बेटियों को देख ना मलाल कीजिए जनने से पहले ना कोई बवाल कीजिए कोई भी चिंता ना कोई ख्याल कीजिए जवाब दूंगी मैं कोई सवाल कीजिए जवाब दूंगी मैं कोई सवाल कीजिए मंगल शगुन सी पूजा अर्चना है बेटिया सद्भावना ये शांति साधना है बेटिया अजानी आरती आराधना है बेटिया ये ज्योति वंदनी है वंदना है बेटिया सूरज की किरण चांदी का भी नूर बेटिया सारी ही काय का गुरूर बेटिया सोना है चांदी है ये को नूर बेटिया सूरज की किरण चांदी का भी नूर बेटिया हर जिंदगी की सांसों का सुरूर बेटियां और हिंदुस्तान में रिश्तों की खुशबू को हवा लगाती बेटिया दो दहरियो का दीप बनके गाती बन के कुंबे बढ़ाती हैं तुलसी रंगोली बनके लुभाती हैं बेटिया सपनों को बेटियों के नया रंग दीजिए उन्हें प्यार भरोसा नई उमंग दीजिए सोचो कि समंदर को एक तरंग दीजिए उड़ने को आसमां पे पंख संग दीजिए और घर परिवार में बेटियां कैसी होती है दो बंद में कहना चाहती हूं बाबुल की पगड़ियों में लिपट आती बेटिया परछाईयों में माँ के सिमट जाती बेटिया रेशम की राखियों में गुद के आती सजना के घरों को भी यू सजाती बेटिया बाइबिल है ये कुरान सी गीता सी बेटिया ये राधा सकीना है ये सीता सी बेटिया ये गुलगुले गुलटी दुनिया में खुदा का ही फरिश्ता सी बेटियां तो लंबी नज्म के आखिरी बंद को मैं सुनाना चाहती हूं कि रौनक शहर और गांव घर बढ़ाती बेटियाँ खिदमत के वतन को कसम निभाती बेटियाँ सिंदूर को खेराखियाँ लुटाती बेटियाँ बेटों का बुन के देती है अरमान बेटियाँ जन्नत की सीढ़ियाँ कहो वरदान बेटियाँ ममता की तिजोरी है ये वरदान बेटियाँ बस आखिरी पंक्तियों में स्त्रियों का जो भी रूप है बहुत मंदनीय है नौ महीनों की नींदों का माँ को मोल दीजिए बहनों को प्यार के सिर्फ दो बोल दीजिए बेटी के नाम सब दुआए तोल दीजिए अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए बधाई दीजिए अजीब बधाई लीजिए दरवाज़ा दिल का मेरे लिए खोल दीजिए भगत बहुत खूब शकुंतला जी दरवाजा बेटियों के लिए ये भाई क्या खोलेंगे बेटियों ने जो अभी ओलंपिक में कर दिखाया पूरे विश्व के सामने निश्चित रूप से उनके लिए दरवाजा खुल चुका है और हमें गर्व है हमारे देश की उन बेटियों पे शकुंतला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां मित्रों बहुत खूबसूरत माहौल हो चुका है इस कवि सम्मेलन का और निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा विशेष रूप से भाई अनिल सक्सेना जी का जिन्होंने हमारा इतना बढ़िया मीडिया एक्शन फॉर्म के माध्यम से पूरे देश में इस कलम की एक अलग जगाने का पत्रकारों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से काम किया है और आज ये सौभाग्य हम सब कवियों को भी उन्होंने जोड़ा है कि क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि ये जो मंच है ये अभिव्यक्ति है ये भी एक तरह से मीडिया है रूबरू होने का आप सबके माध्यम से इन कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियाँ और हमारे बीच में जो आज कवि हैं विशेष कवि हैं जो न केवल मंचों पर अपितु अपनी लेखनी के माध्यम से विविध पत्र पत्रिकाओं में आ, पूरे देश भर में अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति करते हैं हमारे साथ मेरे बहुत ही आदरणीय आदरणीय योगेश्वर शर्मा जी जो आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हैं और अब अपना पूरा समय साहित्य और समता आंदोलन को उन्होंने दे रखा है पूरे देश में एक समानता हो किसी में भेदभाव नहीं हो इसको लेकर वो पूरा कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे रचनाकार हैं मैं जोरदार तालियों के बीच विनम्रता पूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय योगेश्वर शर्मा जी जनाना है या यमरदाना ये सासें कब बताती है वो आती है हंसाती है जो जाती है रुलाती है सांस गिनती की मिलती है बुजुर्गों ने बताया था जिन्हें गिनती नहीं आती उन्हें सासे सताती है एक गीत सुना रहा हूं पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया है डिवोर्स नहीं हुआ है सेपरेशन हो गया है अलग अलग हैं। कैसी नदिया कैसा किनारा कैसी नदिया कैसा किनारा सकरी घाटी जल बिन धारा संबंधों के संकल्पों को तुमने बार बार ललकारा सांसों की मुझे पुकारा बन के दूजा पाट मिला क्या तुम भी हारी मैं भी हारा बन के दूजा पाट मिला क्या तुम भी हारी मैं भी हारा कुछ पाने को सब कुछ खोया कुछ पाने को सब कुछ खोया शांत दिखे पर दिल तो रोया तन ने सावन राग मिलाया किंतु मन ने नहीं भिगो गगन चूमती इच्छाओं ने दोनों के सपनों को मारा बनके के दूजा पाट मिला क्या तुम भी हारी मैं भी घारा बंजर धरती फसलें बोई गाठ बंधी सब पूंजी खोई बंजर धरती फसले बोई गाठ बंधी सब पूंजी खोई देह धर्म की कुंठाओं ने मरमान तक सी पीड़ा ढोई ना जाने कब हुआ कहाँ क्या दोनों दिखने लगे बेचारा बन के दूजा पाठ मिला क्या तुम भी घारी में भी हारा अंतिम है आओ कुछ पल साथ चले तो आओ कुछ पल साथ चले तो तरुलता बन साथ फले तो विधना की कच्ची मिट्टी टी बन युगल भाव में साथ ढले तो हम तो नहीं है काट की घाटी जो न चढ़ सकती दोबारा बारा बन के दूजा पाठ मिला क्या तुम भी हारी मैं भी हारा थैंक यू बहुत खूब आदरणीय योगेश्वर जी निश्चित रूप से जीवन के सभी पहलुओं को आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने छूने का प्रयास किया एक बार जोरदार तालियां और मित्रों अब जिस शख्सियत को जिस गीतकार को जिस कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ इस देश का बहुत बड़ा नाम है श्री दिनेश सिंदल और जब मैं दिनेश सिंदल को आमंत्रित करता हूँ तो इस देश की धड़कनों को अपने गीतों अपने कविता के माध्यम से व्यक्त करने वाली जो शख्सियत है पूरे देश में बहुत लाड से प्यार से इनकी गज़लों को इनके गीतों को इनके तोहों को सुना जाता है मुझे एक बात कहनी है विशेष रूप से कि हम काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपकी तरफ से भी आ रहा है लेकिन अब जो कवि गीतकार बच्चे हैं वो शेष जो हैं वो विशेष हैं और जब ये आए तो कुवर बेचैन जी का वो चार पंक्तियों से मैं आपको स्मरण करवाना चाहता हूँ कि पूरी भरपूर दाद अच्छे गीतों पे भी मिलनी चाहिए कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है चलने को तो चल रहे हैं एक पाँव पर भी लोग पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है जोरदार तालियां भाई दिनेश जी के लिए और धन्यवाद किशोर भाई मित्रों बहुत अच्छा लग रहा है मैं थोड़ा सा कविता से आपको जोड़ूंगा क्योंकि हम इस पवित्र जगह पर यहाँ पे एकत्र हैं मैं एक बात आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कविता का जो तुम होता है वो जरूर नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को संबोधित हो वो परमात्मा को भी संबोधित हो सकता है क्योंकि कविता की यात्रा प्रार्थना से होते हुए परमात्मा तक पहुंचती है कविता का रास्ता वही होता है और क्योंकि आप सब जुड़े हुए हैं उससे मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूं देखें आप बात आप तक पहुंचती है या नहीं मैं बात करना चाहता हूं कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया ये यहां पर चित्र लगा हुआ है मित्रों कोई भी एक तितली हो सकती है उसमें से देखें आप कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया एक तितली ने एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह तुम हुए सागर तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया और एक शेर देखें मित्रों आज दिन भर हमारे सेमिनार में एक शेर भेंट करता हूं यहां पर मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया और बाघ बांसे आपने फूलों की कीमत पूछकर बाघ बांसे बाघ बांसे आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया खुशबुओं के देश में खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया और एक दो शेर और देख लें आपकी लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई मन में यहां से पिघल रही है यहां से निकलिए लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई और नए भाषाई मुहावरे से परिचय करवाना चाहता हूं बात आप तक पहुंचे समर्थन दे लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई और ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी ये हवा ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी शाम को ये बाघ में कपड़े बदलने आ गई ये हवा ये हवा दिन भर तो आवारा धुए के साथ थी शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई और शेर पढ़ता पड़ता तो कुछ तो दिखे अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रिया कुछ तो दिखे अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई अब तो अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रिया कुछ तो दिखे अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई मित्रों मेरे हिस्से में तीन मिनट अभी बाकी हैं मैं तीन मिनट में एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में और मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कविता में कविता करनी इसीलिए पड़ती है कि हमें जो कहना है वो कह नहीं पाते अनकहा जो है उसको बुनने के लिए हम कविता की कोशिश करते हैं और ये भाषा और ये सब बिंब उपमान उपमेय ये एप्रेटस होते ये कविता का अंग वो नहीं है कविता को पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं ये उपकरण है हमारे साथ में अन कहे को बुनता है कवि बस यहां से एक बात शुरू करता हूं गीत देखे आप तक पहुंचे अगर गीत समर्थन दे मुझे गीत पढ़ता हूं नया कि जग ने फूल कहा तुमको था आपका इशारा मेरा इशारा उधर ही है कि जग ने फूल कहा तुमको था मैंने खुशबू कहा तुम्हें जग ने फूल कहा तुमको था मैंने खुशबू कहा तुम्हें मैंने सारा का सारा कह डाला अन कहा तुम्हें कि जग ने फूल कहा तुमको था मूर्त और एबसर्ट की बात है ना मूर्त और अमूर्त की बात कि जग ने फूल कहा तुमको था मैंने खुशबू कहा तुम्हें यू मैंने सारा का सारा के डाला अन कहा तुम्हें और पंक्तियां सुने आप कि मेरे तो सुरताल ही थे दुनिया के तुम वीणा भर थे कि मेरे तो सुरताल ही थे दुनिया के तुम वीणा भर थे पुस्तक होकर रहे जगत के कुरान बाइबिल गीता इशारा समझना कि मेरे तो सुरताल तुम ही थे दुनिया के तुम वीणा भर थे पुस्तक होकर रहे जगत के मेरे तुम ढाई आखर थे कि जग ने भंवरा कहा तुम्हें था जग ने भंवरा कहा तुम्हें था मैंने गुंजन कहा तुम्हें यू मैंने सारा का सारा कह डाला अन कहा तुम्हें यू मैंने सारा का सारा कह डाला अन कहा तुम्हें और अगले बंद में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया और एक शब्द से पूरा का पूरा चित्र खींचने की कोशिश की महाभारत का चित्र आप सब समर्थ होता है सुने अब यू मैंने सारा का सारा कह डाला तुम्हें कि जग के दीप रहे तुम लेकिन मेरा तो हो तुम थे कि जग के दीप रहे तुम लेकिन मेरा तो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 जग ने प्रतिमा कहा तुम्हें था मैंने पूजन कहा तुम्हें यू मैंने सारा का सारा केह डाला अन कहा तुम्हें और आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं गीत की यूं मैंने सारा का सारा केह डाला अन कहा तुम्हें कि मुझ अनाथ के नाथ तुम्हें हो बेघर के तुम ही तो घर हो मुझ अनाथ के नाथ तुम ही हो बे घर के तुम ही तो घर हो पग के नीचे नहीं धरा पर तुम सर के तुम सबके सर की छप्पर हो कि मुक्त हुआ मैं तुम से बंध कर मुक्त हुआ मैं तुमसे से बंध कर जग ने बंधन कहा तुम्हें यू मैंने सारा का सारा डाला अन अन कहा कहा तुम्हें तुम्हें डाला क्या बात है दिनेश जी ने तो बहुत ही अच्छी बात कही जो लोगों ने नहीं कहा उन्होंने कहने का प्रयास किया लोग कहते हैं फूल तो वो कहते हैं खुशबू क्या बात है बहुत ही अच्छी लाइनें उनकी शुरुआत की थी इस कविता की आज के इस एपिसोड में हमने शकुंतला जी योगेश्वर जी और अंत में दिनेश जी को हमने सुना और आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे संस्कार के बढ़ते चरण इसकाव्य सरगम में अब मुझे यानी आर रमेश को दीजिए इजाजत खुश रहिए और हमें दीवाओ में याद रखना नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो